मन मुदार विमय जो राह पवन सुत अनुमानी परिस चंदगी दो संख्या एक सौ बीस के बाद सुनिशा <tune> प्रेम बोले खगराऊ जौ कृपाल मुयू पर भाऊ थ मोहि निज सेवक जानी सप्त से प्रश्न मम कहु बखानी प्रथम ही कहु नाथ मतिधीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा दुर बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सुसंक्षेप कहु विचारी संत संत मरम तुम जानहु दिनकर सहज स्वभा बखानु कवन पुण्यश्रुति विदित विशाला कहु कवन यनस रोग कहऊ समझाई।, समझाई तुम सर्व्कृपाधिकाई दात सुनहु सादर यत प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति नरतन सम नही कवनु दे जीव चरा चर जाचत दे नरक स्वर्ग यर्ग निसे ज्ञान विराग भगति सुग दे सोतनुरी हरि भजहीन जे नर हो तो विषैरत मंद मंद सर कांच काच किरच बदले तेहही कर ते करते दारि परस मन दे, दारी दे नहीं दरे दसम दुख जग माही संत मिलन समगनाही पर उपकार बचन मन काया, काया। संत सहज स्वभाव खगराया संत सही दुख करित लागी दुख हेतु वसत भागी भूर्ज तरू सतृपाला कर सहे विपति विशाला सन खल पर बंधन करई खाल कढ़ाई विपति सहि मरई खल दिन सारथ पर व्यापक अहिमूषक सुन गी पर संपदा विनाशन साहतिम उपलबिला दुष्टृदय जगया जथा प्रसिदम ग्रहकेतु संत उदय संतत सुख कारी विश्व सुखद जिन तमारी परम धर्म श्रुत विदिते अहिंसा हर निंदा समय घनगरी सा हर गुरुनिंदक दादुर्यी जन्म सहस्र पावतन सोई दुजिंदक बहुनरक भोग करी निंदक भोग करी जग जन्मई बायस शरीर धरी अभिमानी, सुरस्वतींदकु नरक परे प्राणी मोहिउलूक संत निंदारत मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत भानु सब क निंदा जे जड़ करही ते चमुगा दुर् हुई अवतरही सुनऊातव मानसरोगा जिन ते धुप पा वहीं सब लोग मोह सकल व्याधिन कर मूला दिन ते पुन उपजही बहुसूला काम बात कपलोभय पारा त छाती जारा प्रीति ज्योति न्यू भाई, भाई। उपजय सन्यपात दाई विषय मनोरथ दुर्गमना ते सब सूल नाम को जाना ममता दादु कंडषाई हर्ष विषाद गरही बहुताई बर दुख देखि जरन सुईछई दुष्ट दुष्टता मन कुटिलई दुखदमर दम्बक पट मदमान नेहरुआ कृष्णा उदर बृद्ध यति भारी तरुण तिजारी जुग विध ज्वर मत शरय विवेका कहाँ लगी कहूँ पुरोगय ने एक व्याधि बस नरम रही सा बहु व्याधि तीरहीं संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाधि नीम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुन को टिन नहीं रोग जाही हरिजान हरिजान शिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर भे भे जाने। जाने भाई सब संतन की जय <Climan> पहले तो सबसे दुर्लभ शरीर कौन है वो मनुष्य शरीर है ये बता दिया फिर यह बता दिया कि सबसे बड़ा दुख क्या है सबसे बड़ा सुख क्या है दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है संत मिलन सबसे बड़ा सुख है ये भी बता दिया संता संतों का जो अंतर है वो भी बता दिया उनका सबका रहस्य भेद बता दिया कि जिनके मन में परी पी भावना है परोपकार में है दूसरे का हित चाहते हैं वो तो संत हैं भले उसमें उनको कष्ट उठाना पड़े पीड़ा उठानी पड़े दुख हो परेशानियां हो लेकिन परोपकार में लगा रहे परमार्थ में लगा रहे और जो असंत हैं वे दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं स्वार्थी हैं कभी कभी तो दूसरे लोगों का अहित करके विनाश करके स्वयं अपने आप भी हो जाते हैं यहां तक हैं उदाहरण भी दिखा दिए कि जैसे केतु तो की तरह से तो असंत लोग हैं और सूर्य चंद्रमा की तरह से संत लोग हैं ये उदाहरण बता दिए कि देखो सूर्य चंद्रमा जैसे सारे विश्व को सुख देने वाले हैं उसी प्रकार से संत लोग भी हैं केतु जो है अकाल उत्पन्न करने वाला महामारी करने वाला ये केतु तो है वो वो जो है असंत के समान है उस प्रकार से तो प्रस्ताव दे दिए अब कहते हैं कि देखिये धर्म क्या है कि परम धर्म सुख विदित अहिंसा पाप क्या है पुण्य क्या है परम धर्म क्या है वो पुण्य है और फिर पाप क्या है अधर्म क्या है ये दोनों बातें पूछी थी उन दोनों बातों को अलग अलग बता देते हैं तो ये कहते हैं परम धर्म सुख विदित अहिंसा सारी सतियों में सब इस प्रकार का विदित है सब जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा धर्म है हिंसा कि मैंने किसी की हिंसा न करना मारना नहीं तो तो हिंसा है ही है लेकिन और किसी को कष्ट देना भी हिंसा है उसका स्वतहरण करना भी हिंसा है किसी का अपमान करना भी हिंसा है मैंने हिंसा जब व्यापक अर्थ में देखते हैं तो इस प्रकार से भी ये सब हिंसा के ही रूप हैं जहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि देखो कि ये कलयुग के कलिकाल के जो बड़े बड़े सेनापति हैं उनमें से एक हिंसा का भी नाम है हुँ? ये सब सेनापतियों में से है अब सेनापति है तो उसकी सेना भी होनी चाहिए तो हिंसा की जो सेना है वो सब इस प्रकार की सेना है कष्ट है दुख पहुंचाना पीड़ा पहुंचाना अपमान करना निंदा करना ये सब हिंसा के अंतर्गत आ जाते हैं तो ये सब भी हिंसा भी है हिंसा ये है सबसे बड़ा अधर्म क्या है अहिंसा धर्म है अगर अहिंसा अहिंसा रहता है है। व्यक्ति तो धर्म का पालन जाता है। और भी से भी बहुत जितने के तत्व तो तो हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जब अहिंसा कोई व्यक्ति होगा तो फिर सत्य का भी होगा ईमानदारी भी होगी संजनता भी होगी सदव्यवहार भी लोगों से क्षमाशीलता भी होगी सहनशीलता भी होगी ये सब और, और अनेक बहुत से गुण भी हैं धर्म के जितने बताए गए अहिंसा के साथ स्वयं आ जाएंगे अगर क्षमाशील नहीं है तो अहिंसा कैसे होगी अगर सहनशील नहीं है तो अहिंसा कैसे होगी ये सब गुण भी उसके साथ साथ आ जाएंगे जितने धर्म के अन्यान्य गुण है वो भी आ जाएंगे तो ये कहते है सबसे बड़ा धर्म जो वो हो अहिंसा परम धर्म सत्यविदित अहिंसा कहीं कहीं धर्म के के स्थान में सत्य को भी परम धर्म कहा गया है इसी प्रकार से सत्य का भी बड़ा बहुत बड़ा स्थान है अगर सत्य का आचरण करता है सत्य बोलता है उसी का सत्य का आश्रय भी रहता है तो भी धर्म का पालन हो जाता है सत्य को छोड़ दिया असत्य का सहारा ले लिया तो फिर वो अधर्म में पढ़ सकता है संभावना बहुत इस प्रकार की होगी अन्या भी दुर्गुण खुश में आ जाएंगे जीवन में इसलिए सत्य सबसे बड़ा धर्म या अहिंसा सबसे बड़ा धर्म सत्य और अहिंसा दोनों को मानने के बड़े धर्म है रामायण में ही अन्य स्थानों पर जैसे धर्म न दूसर सत्य समाना हा। हा? तो वहाँ पर क्या बात हो गई कि सबसे बड़ा धर्म जो है सत्य है यहाँ परम धर्म सत्य विदित अहिंसा के सबसे परम धर्म क्या है वो अहिंसा है तो ये दोनों माने परम है दोनों ही धर्म श्रेष्ठ है सत्य भी और अहिंसा भी <coughs> सत्य और अहिंसा में फिर बहुत बल भी है धर्म जो व्यक्ति को बलशाली बनाता है अगर विचार न करें तो ऐसा लगता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले कायम कमजोर है <coughs> ऐसा करके लगने लगता है लेकिन ये बात है नहीं गांधी जी का साहित्य देखें तो समय तो सत्य के ऊपर अहिंसा के ऊपर जितना गांधी जी ने विचार किया अपने समय में और अपने जीवन में ध्यान दिया उतना अन्य कहीं साहित्य में नहीं मिलता उनका जितना भी लेखन कार्य यहाँ कहीं देखे तो सत्य अहिंसा सत्य अहिंसा उसी के ऊपर का हुआ है जगह जगह जगह उसी का वर्णन सब आता रहता है बहुत लोगों ने डिस्कशन भी उनसे किया अहिंसा को लेकर के कहीं कहीं इस प्रकार का भी कोई गाय है बीमार है बीमार तो उसको, उसको जीवन तो उसको रही वैसे ही उसको मिस दे दे या मार दे तो उसका कष्ट दूर हो जाए तो ऐसे इस प्रकार के बहुत से तर्क भी आए उनके ऊपर भी उन्होंने विचार किया अपने मत मन दिए जहां तक विचार हुआ लेकिन ये अहिंसा परम धर्म है ये बात को ध्यान और पाप पाप बड़ा क्या है अभी देखो उल्टा नहीं बताएगी नहीं कहा कि देखो हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है अब पाप बता दिए दूसरा कह दिया कि पर निनिंदाशम अग्न गरिशा गरी बहुत गर्भित तो और बहुत ही निंदनीय पाप जो है वो जो है वो पाप है वो का निंदा है दूसरे की निंदा करना बहुत तो बड़ा पाप है मुख्य सामने निंदा करना किसी के मुख के ऊपर निंदा करना ये भी पाप है पीठ पीछे निंदा करना महापाप है एक पाप है तो दूसरा महापाप है दोनों ही निंदा निंदा से बचने की चाहिए गोस्वामी जी ने निंदा के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है के पहले से अगर की सबसे पहली शिक्षा है, तो क्या है जो बंधनी, जगह सपावा पहली शिक्षा यही है वंदना जहां शुरू की भगवान की वंदना की गुरु की वंदना की उसके बाद जब आगे बढ़े तो अगर देखते हैं तो सो दिखाई देता है कि कहा उनका उपदेश क्या है तो उसी राष्ट्रीय का क्या कहना चाहते हैं तो कहते हैं सबसे पहली बात यह कि निंदा करना तो पहले छोड़ जो लोग निंदा करना अगर छोड़ देते हैं तो उनके बहुत से दोष बच जाते हैं अनेक प्रकार के दोषों से उनका छुटकारा हो जाता है पापों से अनेक पापों से भी बच जाते हैं निंदा छोड़ देने वाले एक गांव में एक, एक अध्यापक थे यही प्राइमरी स्कूल के अध्यापक उन्होंने तो बस एक व्रत ले रखा था कि हम न किसी की निंदा करेंगे और न किसी की निंदा सुनेंगे बस बस उसी एक ही व्रत के कारण से वो संत स्वभाव हो गए गांव घर तो में सब उन्हीं को संत मैसे ही बात से कोई आवे को उनके सामने बैठ करके चर्चा करने लगे किसी की निंदा की भलाई बुलाई करने लगे तो अपने उठ के चले जाए फेर लेकेलेगा जा। तो वो नहीं चल जाए चला जाएगा जा जा जा। और अपने मुंह से तो कभी निंदा की बात किसी की करे ही नहीं जब दूसरे की निंदा सुने ही नहीं तो अपने मन में किसी की निंदा तो पता ही नहीं होगा अगर भाई दूसरा लोग कोई बताएगा कि हमको कैसा ऐसा ऐसा ऐसा बुरा ये बुराइयाँ ये बुराइयाँ उसकी जब सुनेंगे तब तो जानेंगे उसकी बुराइयाँ और जब हम जानेंगे किसी की बुराइयाँ तभी तो बता पाएंगे दूसरे से कब पहुंचाएंगे कि हम किसी बुराई जानते होंगे तब बता पाएंगे और जब हमने सुनी किसी बुराई तब बहुत सी बुराइयाँ हमारे में आएंगी नहीं इसका कारण तुलसीदास जी का ये कि देखो जब ये किसी की बुराइयाँ हम सुनते हैं या देखते हैं तो वो आंखों से कानों के द्वार से होकर के वो बुराइया अपने भीतर जाती है जैसे जैसे से तो स्थुल शरीर दिखाई देता है लेकिन बुराइयों को समझ ले सूक्ष्म शरीर है और वो जब अपने भीतर पहुंचती है तो जब सूक्ष्म शरीर में पहुंचती है हमारे अंदर मन बुद्धि में पहुंची हृदय में पहुंची तो उनका प्रभाव वहां पड़ता है बुराई के माने गंदी संदी बात जैसे कोई व्यक्ति घर में आ एक कमरा हो जिसमें कि उसका तालीन बिछा हो बढ़िया और बाहर से कोई एक आदमी आ गए जिसके की पैरों में कीचड़ लगी हो एक बार एक सज्जन जो है वो हो कुछ दिन पहले वो जैसे पुराने जूते गांव को होते थे चबरौथा जूता कहलाते थे चबार बनाते थे और उसमें हंडी का तेल डाला जाता था तब तो मुलायम होते थे वो अंडे के तेल से जो जूता पहन करके पहुंचे अपने ससुराल में वहाँ ससुराल में जहाँ गए तो उनके यहाँ बिछी हुई थी दरी रही जमीन में उन्होंने अपने जूते उतारे दरी के उपर पैर धरते हुए चले उसमें खुद निशान उनके पैरों के बढ़िया बन गए आप कहेंगे के लालाए, लाला आए लाला आए और ये सब पैर से बना दिए पैर से बना दिए उन्होंने इस प्रकार से लोग तो जैसे कि कोई व्यक्ति गंदे पैर इस प्रकार से आकर तो के कालीन के ऊपर तो अपने पैरों को निशानी बनाएंगे वो कहीं ना कहीं छप छप अपना पैर जो है वो बनाते चले जाएंगे और फिर मानो मुंह से बोल भी दिया तो मुंह के द्वार से निकल गए और जाकर के दूसरे के सामने घुस गए और वहां गंदगी फैलाएंगे तो इस प्रकार से वो अपनी गंदगी समाज में सब जगह फैलाते फिरेंगे और जिसके हृदय में वो गंदगी एक बार लग गई तो वो तो व्यक्ति को योगी तो होता नहीं हर कोई व्यक्ति जो अपने अंदर देख लेके देखो ये सब आ गए और हमारे अंदर हृदय में इनके इतना चिन्ह बन गए और इतनी बुराई हमारे अंदर आ गई ये तो जब तक भूत ज्ञान सुख्मि व्यक्ति के अंतर्मुखी न हो तब तक भीतर दिखाई नहीं देता उसे क्या पता कि हमारे भीतर क्या हो रहा है लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति का चित्र जो है मलिन होता जाता है कलुषित होता रहता है और उसमें बुराइयाँ आती रहती हैं इन बुराइयों से बचने का उपाय ये कि न किसी की बुराई सुनो भीतर आने न दो किसी बुराई को अपने भीतर और न अपने मुँह से जब भीतर आएगी नहीं बुराई अपने तो बाहर मुझसे कहोगे क्या बोलोग बुराई किसी अपने मुँह से ये आध्यात्मिक विकास का आंतरिक विकास का चित्त शुद्ध करने का एक सुंदर फार्मूला है सूत्र है इसको ध्यान में रखे इसको तो सुधार हो सकता। पर निंदा समुदक हो अब देखो ये निंदा करने वालों की एक्स्ट बता देते कई लोग निंदा करने किसकी किसकी निंदा करते हैं लोग तो एक तो साधारण निंदा तो जन साधारण की निंदा को तो और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की निंदा है। तो जब विशिष्ट व्यक्तियों की निंदा करते हैं तब तो वो निंदा और भी बड़ा पाप उसके मन में उत्पन्न करती है जैसे कहते हैं कि हरिगुर दादुर हो ही जो हर और गुरु की निंदा करेगा वो दादुर होगा दादुर मन मेढक हरि हर और गुरु हर बने नारायण विष्णु भगवान की उनकी निंदा करे उनमें दोष बताने लगे और गुरु की निंदा करने लगे उसकी दोष बताने लगे दोनों के जो गुरु के माने हैं कोई ऐसा नहीं जिसने दीक्षा दी हो गुरु को वही गुरु है गुरु के माने बड़े लोग भी हैं उन्हें अपने बड़े लोगों की निंदा करेंगे तो ये असभ्यता है और पाप कर्म भी है और जो लोग भी शिक्षा देने वाले हों वही सब गुरु लोग मार्ग दिखाने वाले जो किसी को सहायता करके उसका विकास करने में सहायता कर रहे हों ये सब गुरु होने तो के अंतर्गत गुरु की चुटी को सवाल भगवान राम जो वन में गए इतने लोगों कहीं भरद्वाज से मिले कहीं वाल्मीकि कहीं दक्षिण में जब गए तो उनको कुंभ जल से मिले तब तो अब ये सबके सब, सब इनकी दीक्षा दिए हुए गुरु बशिष्ट जी की तरह छोड़े थे लेकिन इनके सबके सामने जो है गुरु के समान उनका व्यवहार किया ये सब उन गुरुयन के थे भगवान राम ने इनको माना ये सब गुरु लोग हैं और उनसे आज्ञा भी लेते रहे मार्गदर्शन उनसे पूछते रहे ये सब करते रहे दिखाते रहे तो इससे दिखाया जाता है कि देखो गुरु किसे कहते हैं एक व्यापक तत्व गुरु तत्व तो इस प्रकार के क्या है इसलिए भगवान के लिए नारायण की बात है भगवान की निंदा करे हर की निंदा करे मन भगवान राम की निंदा करे भगवान कृष्ण की निंदा करे ये सब हर निंदा ही है तो इनकी निंदा करे गुरु की निंदा करे ये सब, दादर होई, ये सब होते हैं। होने के दादुर चिल्लाते रहेंगे और अर्थ उसका कुछ नहीं इनकी? ये जीवन मेढक का जीवन एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा शरीर प्राप्त होगा और तो मेढक हो जाएंगे और कहते हैं जन्म साहस पावतन सोई और मेढक होने के बाद एक शरीर मेढक का नहीं मेठक मरेगा प्री मेठक होगा मेठक मरेगा प्री मेठक होगा हजार बार मेढक होगा मैंने बहुत दिनों तक इस प्रकार के मेढक में ही द्वजों भो, है, की द्वज में सब आ गए ब्राह्मण आ गए छत्री आ गए वैश्य आ गए जिनके संस्कार होते हैं वह सबके सब, सब द्वज हो गए इन द्वजों की जो निंदा करता है उसका भी उपाधि हो निंदक बहु नरक भोग कर नरक में बहुत दिनों तक तो बात करके और जग बायस शरीर धर। पापों का एक नियम ये भी है कि व्यक्ति अपने पापों का भोगने के लिए दंड पाता तो पहले तो नरक है और नरक में वो अपना शरीर प्राप्त होता है कुछ दिनों तक तो वहाँ कष्ट भोगता है और उसके बाद शरीर छोड़ करके व्यक्ति आता है तब तो एकदम मनुष्य शरीर नहीं होता तब तो फिर कीट पतन पशु पक्षियों के इत्याग शरीर से प्राप्त होते हैं नरक य नरक में पहुंच करके तो वहाँ अनेक प्रकार की पीड़ाएं कष्ट भोगता है लेकिन फिर उसके बाद जैसा उसका पाप कर्म करने में जिस प्रकार का स्वभाव रहा होगा उस तो स्वभाव की प्रधानता वाला जीव उसका शरीर उसे मिलेगा जैसे उसने जो है गुण की निंदा की हर की निंदा की तब तो उसने तरह तरह करके मेढक की तरह से बोला तो मेढक जैसा शरीर उसको जो है उसको समानता को देख करके वैसे ही उसको शरीर मिल जाता है ऐसे करके जो मित्रों की निंदा करता है तो कहते हैं कि वो फिर कौआ होता है कौन तो बता रहा है एक कौन बता रहा है काभुषण बताते हैं कि हमने लोमस ऋषि की जो है निंदा की चाहे हमने मनी मन में निंदा की कि देखो, होध आता ज्ञानी क्रोध करते तो उसका परिणाम यह हुआ कि स्थिति ऐसी बनी कि हमें टी तो का तो शरीर प्राप्त तो कहते हैं कि जग जन्म बायस शरीर भरे जो तो उसके हम प्रमाण है ठीक है किया उसका फल भोगा और देखो तो आप शरीर धारण किया दूंगा और सुरसुत निंदक जय अभिमानी और सुरसुत निंदक और जो देवताओं की निंदक है और वेदों वीदों वेदों की निंदक है और अभिमान करते हैं अभिमान अपने ज्ञान का अभिमान करते हैं और देवताओं के और शत्रुओं की इनकी भी निंदा करते हैं तो रौरव नरक पर रहते प्राणी ये लोग रो रो रो नर रौरव नरक पर बात करते हैं नरकों में भी अनेक प्रकार के हृदय रौरव कुंभी पाक इत्यादि नाम नाम रखे गए हैं रौरव नरक में जहाँ पर रू नाम के कीट होते हैं वहाँ पर उनको जाते हैं वो कीड़े उनका शरीर मोच मोच करके खाते हैं तो व्यक्ति को वहां सही नष्टा है तो बड़ा कष्ट होता है इसलिए गौरव नरक कह है गौरव नरक पर ही प्राणी और वो ही उल्लू के संत निंदा रत और जो संतों की निंदा करते हैं वे उल्लू होते देखो इसके पीछे भी सूक्ष्म बुद्धि से विचार करके तालमेल बैठाना पड़ेगा कि उल्लू ही क्यों होगा संतों के करने के बाद कारण थे तो कहते इसलिए होगा कि मोहन सात्री ज्ञान भानुगत क्योंकि वो मोह रूपी निसाही उसे प्रिय है और ज्ञान भान उसे प्रिय नहीं है इसलिए होगा जैसे अंधकार है वो अज्ञान के समान है तो जब कोई व्यक्ति अज्ञानी होगा तो वे संत की निंदा करेगा और अज्ञान ही प्रिय होगा संत का ज्ञान उसे अच्छे ही नहीं लगेगा संत के ज्ञान का विरोध करेगा उसकी निंदा करेगा तो अभी उसके इसके कारण से हो, हो बस उल्लू होगा तो रात्र में तो उसे दिखाई देगा दिन में दिखाई दे रहेगा सूर्य से उसको अच्छा नहीं लगेगा सूर्य उल्लू को में अच्छा लगता है ऐसे ही जो लोग हैं वो कुछ लोगों को संत ही नहीं अच्छे लगते उल्लू को सूर्य अच्छा न लगे ऐसे कहते हैं कि हो ही उल्लू के संत और मोहन और ज्ञान भानुगत और सबके निंदा जी जड़ अब ऐसा भी है बाकी और बचे है सबकी हर किसी की निंदा कर रहे हैं तो उनको उनको क्या होगा ये चमगादर हुए होता नहीं मन बढ़िया ये सही छोड़ करके दूसरा सही उनको चमगादर का सभी प्राप्त हो तो ये भी उनके चलिए रहेंगे उन रहे तो सबकी निंदा करने के माने जिनकी की निंदा नहीं करनी चाहिए उनकी भी निंदा करते हैं जिनमें गुण है उन गुणों को गुण करके नहीं देखते उनमें दो सही देखते हैं ऐसा स्वभाव इन लोगों का है तो वो सब उनके मुद्दे के हैं तो उनपे ही चले गए चमगात हो गए देखो ये चम्लू है ये दादर है ये बायस है ये सबका सब जरिए है निंदा करने वाले बच्चे उनके पाप कर बैठे हैं उनका परिणाम नहीं यहाँ तक तो, तो हो गए कि कौन सा संग धर्म है और कौन सा आधार में है तो सबसे बड़ा पाप जो है वो परा है ये बता दिए अनेक प्रकार के निंदाज जो है वो भी जलिए तो निंदा इस प्रकार के मुख्य मुख्य बता दिए तो वो तो जघिन पाप है ज्यादा निंदा जो है प्रकार के अधिक पाप इनके कारण होता है तो जैसे हिंसा भी है तो हिंसा में किसी साधारण व्यक्ति को मार दे तो उतना पाप नहीं है जितना की गुरु को मार दो पिता को मार दो माता को मार दो तो उन्होंने और ज्यादा पाप है सर हिंसा एक समान नहीं है नहीं एक मक्खी को मार दो मच्छर को मार दो और एक आदमी को मार दो तो दोनों की भिंसा ही बराबर है तो अलग अलग प्रकार की हिंसाएं इस प्रकार के मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी हिंसा का देना जब समस्त लोक कल्याण